Acharyaji, today I shall ask about contradiction. To me, sir, this issue has been very much confusing. Socrates, Socrates, cleans the system by pronouncing the democracy. When duration of time changes, issue of our total to change the system. I agree with your views that our future organization shall be the organizations of our love, not of uh, not of domination. But I have to admit, sir, that to run a government, whether of small units. Or of world organization, we shall have to frame a code of conduct which shall strictly mark practices of the enkelemen and keep these sound system. Should I have from you serve detailed account? <coughs> Is even. निश्चित विरोधों से भरा है कंट्रिक्शन से भरा विरोध जीवन के लिए जरूरी थी जैसे कोई भवन निर्माण करने वाला द्वार के ऊपर विरोधी ईटों को लगाते, आज निर्मित करता है दो तरफ से विरोधी ईटों का दबाव द्वार बन जाता है जीवन की सारी व्यवस्था विरोध और उनके दबाव को निर्भर है जीवन में यदि विरोध ना हो तो जीवन ही असंभव कंट्रोडिक्टी पोल्स विरोधी छोर उनका तनाव और दबाव ही जीवन को निर्भर करते हैं तो विरोध जीवन विरोधी नहीं है विरोध क्यों ही मध्य और भी जीवन की सारी लीला और खेल अंधेरे और प्रकाश से मिलकर धूप और छाया से मिलकर जन्म और मृत्यु से मिलकर स्त्री और पुरुष से मिलकर निगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर सारे जीवन के डर इसलिए ऐसा तो कभी नहीं होगा कि विरोध समाप्त हो जाए विरोध समाप्त हुआ की जीवन समाप्त हुआ विरोध तो रहेंगे ही तब करना क्या है करना ऐसा है कि विरोध हो और विरोधों के बीच एक हारमोनी हो एक अनगति हो यानी विरोध ऐसे हों कि दोनों मिलकर जीवन को गति देते हो रोकते न हो विरोध ऐसे भी हो सकते है की जीवन रोके बाधा पड़े विरोध ऐसे भी हो सकते हैं कि जीवन को गति मिले यात्रा हो विरोध समाप्त नहीं हो सकते विरोध को समाप्त करने की बात भी गलत है हाँ विरोध ऐसे हो सकते हैं कि जीवन के लिए मित्र सहयोगी और साथी बने और ऐसे भी हो सकते हैं कि जीवन नष्ट जाए तो कैसे विरोध हो यह चुनाव की बात है तुम विरोधों का विरोध नहीं हूँ सिर्फ उन विरोधो को इंतजार करता हूँ जीवन जिनसे जीवन नष्ट होता है और जीवन का सम्यक संगीत विरोध के बीच ही एक लयबदता एक रिदम को खोजने से होता है जब एक संगीत एक सितारवादक सितार बद सितार तो बहुत से स्वर पैदा कर रहा है उन सब स्वरों के बीच एक सामंजस्य है तो संगीत पैदा हो गया पांच दस पागल मिलके भी एक कमरे में बहुत से स्वर पैदा कर सकते हैं लेकिन उससे संगीत पैदा नहीं हो जाएगा। स्वर तो हो जाएंगे बहुत पैदा लेकिन वे स्वर विसंगीत पैदा करेंगे संगीत नहीं डिस्कार्डेंट होंगे हारमोनियस नहीं ऐसी ही जीवन की स्थिति है ऐसे स्वर जीवन में पैदा हो सकते हैं जो विरोधी हो लेकिन संगीत पूर्ण हो और ऐसा भी हो सकता है कि स्वर सिर्फ विरोधी हो उनके बीच कोई अंत संबंध न हो आज जो समाज है वो ऐसा ही समाज है जो एक विसंगीत है विरोध की वजह से ये विसंगीत नहीं है विरोधो के बीच संगीत न खोजने की वजह बहुत लोगों को ये उपद्रवपूर्ण स्थिति देख के लग सकता है कि हम सब विरोध समाप्त करते हैं लेकिन जिस दिन विरोध समाप्त होंगे उस दिन जीवन ही समाप्त हो जाता है। जीवन को खड़ा ही नहीं किया जाता वो जो जीवन की गति है वो निरंतर विरोध के बीच है जब आप सड़क पे चल रहे हैं तब भी आपको ख्याल नहीं है कि दो विरोधों के कारण आप चल पा रहे हैं। जब आप सड़क पे चल रहे हैं तब आप गति कर रहे हैं और जमीन का गुरुत्वाकर्षण आपकी गति को पूरे वक्त रोक रहा है जमीन कह रही है रोकने के लिए रुकने के लिए ठहर जाने के लिए और आप चल रहे हैं। इन दोनों के बीच एक तालमेल निर्धारित हो जाता है इसलिए आप चल पाते हैं। अगर जमीन में गुरुत्वाकर्षण न हो तो आप चल नहीं पाएंगे या आप में चलने की इच्छा न हो तो भी आपने चल पाएंगे जमीन का गुरुत्वाकर्षण और चलने की इच्छा इन दोनों के बीच एक तालमेल एक हारमोनी आपको गति देती है और चलाती है अगर जमीन में गुरुत्वाकर्षण न हो तो आप जमीन से छूट जाएंगे चलने का सवाल ही नहीं और आप में चलने की इच्छा न हो तो आप बैठ जाएंगे ये दो विरोधियों के बीच हम चल रहे हैं हम जी रहे हैं जीने के प्रतिपल में मृत्यु का विरोध खड़ा हुआ है जीने का सारा रक इसीलिए है कि मृत्यु भी है अगर ये निश्चित हो जाए की मृत्यु नहीं है तो जीवन का रक्त प्रद्षण हो जाए वो जो जीवन में आनंद और पुलक है वो प्रतिफल मृत्यु के साथ खड़े होने से किसी भी दिन अगर आदमी ने ऐसा कर लिया कि को इंकार कर दिया और ऐसी व्यवस्था कर ली कि कोई नहीं मरेगा तो उसी दिन से फिर कोई जीएगा क्योंकि जीवन का सारा अर्थ ठीक हो जाएगा ऐसे ही जैसे चित्रकार चित्र बनाता है तो बहुत रंगों से बनाता है और अक्सर ऐसा होता है की अगर सफेद रंग उभारना हो तो पीछे काले रंग का बैकग्राउंड बनाता है काले रंग की पृष्ठभूमि तो काले, काले और सफेद के बीच एक संगीत खोजता है तो चित्र बन जाता है तो जीवन की बहुत गहरी व्याख्या में विरोध स्वीकृत होगा उसको इंकार नहीं करना है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि विरोध अराजक हो जाए कि विरोध के बीच का कोई संबंध ही न रहता है दो व्यक्ति बात कर रहे हैं दोनों विरोधी है। लेकिन बात करने में एक संगीत हो सकता है क्योंकि दोनों विरोधी होते हुए भी एक दूसरे को समझने के लिए आतर उत्सुख है तब उनका उनकी बातचीत एक अनुवाद है एक डायलॉग है और उन दोनों की बातचीत से सत्य के करीब वे दोनों पहुंचेंगे फिर विरोधी है। बिल्कुल विरोधी है शायद वे इसी बात के लिए सहमत हैं कि दोनों असहमत होंगे बस एक इतना ही एग्रीमेंट है उनके बीच जिस अग्री होने का लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझने का एक भाव है तो वो संगीत बना देगा तब उनका विरोध भी मैत्रीपूर्ण हो जाएगा और तब उस विरोध से भी वे सत्य के करीब पहुंचेंगे दो तो व्यक्ति ऐसे विरोधी हो सकते है दूसरे को सुनने को राजी नहीं अपना अपना बोल रहे हैं दूसरे का सुन रहे हैं। दूसरे से कोई संबंध नहीं तब वो स्थान पागल खाने का हो जाएगा, तब वे अपना बोल रहे हैं लेकिन दूसरे से कोई जोर नहीं तब वे सत्य के करीब नहीं पागल होने के करीब पहुंचे विरोध कैसा हो कंट्रेडिक्शन कैसा हो ये सवाल है इसलिए मेरा मानना है की हमें इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए की जीवन में विरोध कैसा हो एक आदमी एक तीर को चला रहा है तीर को भेजना है आगे और कमान को खींचता है वो पीछे ये बिल्कुल विरोधी बात है तीर को आगे भेजना है तो कमान को पीछे क्यों खींचते हैं? लेकिन कमान को पीछे खींच के वो विरोध पैदा किया जा रहा है जिससे तो तीर आगे जाया था जिसे लंबी छलांग लेनी हो उसे दो कदम पीछे लौटना पड़ता है कोई कहेगा तुम पागल होगा लंबी छलांग लेनी तो पीछे तो लौटते हो दोदम और कम हो जाएंगे लेकिन लंबी छलांग लेने के लिए पीछे लौटने का विरोध गति लाएगा मोमेंटम पैदा करेगा और जो जितने पीछे लौट के गति दे पाएगा उतनी पीछे छला ले पाएगा इसलिए पीछे लौटने वाला हमेशा हारने वाला नहीं होता पीछे लौटने वाला जीतने वाला भी हो सकता है अगर वो पीछे इसलिए लौटा हो तो और लंबी छलांग ले सके तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को विरोधों के बीच में कैसे जीना तो ये सिखाना होगा हम क्या सिखाते हैं हम सिखाते हैं दोनों से एक को चुन लो और जीवो एक आदमी ग्रस्त है वो कहता घर गर ग्रस्थी में मैं कैसे शांत हो? यहाँ तो बड़ी उल्टी स्थिति प्रतिकूल सब दृष्टि विचार और चित्त के विकास में भी विरोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिन देशों में जितनी वैचारिक विरोध की हवा रही है उन देशों में तर्क में विचार ने उतनी गति की जिन देशों में श्रद्धा की आस्था की स्वीकार करने की अविरोध की धारणा रही है उन देशों में मस्तिष्क उतना ही कम विकसित हुआ है क्यूँकी चुनौती ही खत्म हो गयी इसे हमारा ही हमारे देश में मस्तिष्क ने वो विकास नहीं किया जो वो कर सकता था क्योंकि इधर हमारी पूरी व्यवस्था ये है कि कोई विरोध ना करे कोई नास्तिक ना हो कोई इनकार ना करे सब हाँ कहने वाले लोग हों ना कहने की बात ही नहीं करनी चाहिए तो जब सब हाँ कहने वाले लोग होंगे तो उतना पैदा नहीं होता जो ना कहे तो हाँ बल डालता है हाँ निर्बल हो है धीरे धीरे हाँ बिल्कुल औपचारिक हो जाता है अंतथा हाँ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि उसमें मतलब ही तब था जब कोई ना कह सकता था अब हाँ यानी बेमानी बात हो जाती है सिर्फ श्रष्टाचार का हिस्सा हो जाता है और अंततः शरीर मन और आत्मा तक हमें सब तरह के विरोधों का उपयोग करके और जीवन को हम कितना ऊंचा ले जा सकते हैं? दोनों विरोधों को मिलाके, के थीसिस और एंटी थीसिस को वाद और प्रतिवाद को मिला हम सिंथीसिस में कैसे ले जा सकते है यही संपूर्ण शिक्षा का आधार होना चाहिए सब में सिर्फ इंथीसिस जो है संवाद जो है वो सिर्फ फीसिस बन जाना चाहिए ताकि फिर उसके अंतिम पैदा हो और इसलिए प्रतिपल विरोध हो मिलन हो मिलन फिर नए विरोध के लिए शुरुआत हो जाए तब मनुष्य डायलक्टिकल है मनुष्य का विकास जो है द्वंदात्मक है दो द्वंद के बीच से सारा विकास तो मैं कहूंगा कि कंट्रडिक्शन न हो ऐसा नहीं कंट्रेडिक्शन जरूर स्वस्थ हो शानदार हूँ अर्थपूर्ण है और फिर भी दोनों के बीच में एक तालमेल हो एक गहरे में एक मिलन भी हो गहरे से मिलन में भी तो आने वाले समाज में हम ऐसी कल्पना करते हैं नियमों की बहुत बहुत नहीं ये बात है क्योंकि एक बात, समझने नहीं बहुत आसान। एक बात आसान है समझने की समाज कह के नियम हो की बच्चे आज्ञा पालन करे गुरो की श्रद्धा करें ये बहुत सरल है दूरों के लिए विवाद खत्म हो गया विरोध टूट गया और मेरा मानना है बच्चे तो मरेंगे ही नष्ट होंगे भी नष्ट होंगे, क्योंकि बच्चों के विरोध में बूढ़े अंत तक बच्चे रहेंगे अंत तक उनको सीखने की तैयारी दिखानी पड़ेगी अंत तक युवा होना पड़ेगा अंत तक उनको खोज जारी रखनी पड़ेगी अगर बच्चे विरोध करते हैं तो और बच्चे अगर विरोध करेंगे तो ही उनके भीतर ऊर्जा पैदा हो उस विरोध से ऊर्जा पैदा हो सख्ती पैदा हो और वो सच्चे उनके जीवन को आगे ले जाए तो मेरा मानना ऐसा हुआ कि बच्चे आज्ञा पालन करें, उनके विवेक को ठीक लगे वहाँ तक और जहाँ उनके विवेक को ठीक न लगे वहाँ वो उतनी ही अवज्ञा करें, और उतनी ही समर्थ हो आज्ञा तोड़ने में भी जितना आज्ञा पालन करने में समर्थ हो अर्थात ये, ये हुआ मतलब की बच्चा पूर्ण स्वतंत्र हो आज्ञा पालन करने में भी और आज्ञा तोड़ने में भी उसके विवेक की स्वतंत्रता कायम रखी जाए ये दोनों विरोध उसमें मौजूद रहने चाहिए चाहे तो माने और चाहे तो न माने इस मानने और न मानने का अगर संतुलन ठीक से हो पाए तो इस बच्चे का विकास होगा तो इस समाज का विकास होगा और इसी भांति में सारे नियमों को मानता हूँ की वहां हमें विरोधी नियम को नष्ट नहीं कर देना चाहिए विरोधी नियम को भी उतना ही सम्मान होना चाहिए को को को भी भी भी उतना उतना उतना ही ही नास्तिक नास्तिक सम्मान को। तो प्राण आएगा और भी प्राणवान होगी और ये दोनों तो बंद है उनको भी नहीं इन दोनों के तालमेल से जब किसी व्यक्ति में किसी चीज पैदा होती है वो फिर नास्तिक होता है ना, नास्तिक होता है वो धार्मिक होता है वो सिंथिस है इन दोनों के ये दोनों वह तो ऐसा दरवाजा है जिसमें एक गिरी जाएगा खड़ा नहीं क्योंकि विरोध के, तो के दबाव से दरवाजा खड़ा होता है और फिर ये भी पूछा आपने जो एक अंतरराष्ट्रीय समाज बने उसमें भी कुछ नियम कोई व्यवस्था लोकल गवर्नमेंट, गोमेंट राष्ट्रीय असल में अंतरराष्ट्रीय सरकार बड़ी तक सख्ती है जब बड़ी राष्ट्रीय सरकार बड़ी राष्ट्रीय सरकारें अंतर्राष्ट्रीय सरकार के रास्ते में सबसे समझ ला था बड़ी अंतरराष्ट्रीय सरकार हर जगत की तभी हो सकती है जब बड़ी राष्ट्रीय सरकारें विसर्जित होते है और इनकी जगह छोटे लोकल यूनिट उठाते हैं वे लोकल यूनिट इतने छोटे होंगे कि वे अंतरराष्ट्रीय सरकार के विरोधी नहीं हो सकते विरोध करके जी नहीं सकते बड़े बड़े राष्ट्र जैसे चीन या रूस या अमरीका या भारत अगर खड़े रहे तो अंतर्राष्ट्रीय सरकार के निर्माण की बड़ी असंभावना है बड़े राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय भाव से पैदा होने में सबसे बड़ी बात है छोटे राज्य जैसे स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय भाव के बड़े अनुकूल क्यूँकी वे इतने छोटे हैं, तो तो है अंतरराष्ट्रीय शासन के खिलाफ तो खड़े नहीं हैं। और वे इतने छोटे हैं, की वे दूसरे किसी राष्ट्र के खिलाफ भी सीधे खड़े नहीं हो तो अंतता उनके हित में यह है की जगत से राष्ट्र विसर्जित हो जाए और एक अंतरराष्ट्रीय भावना खड़ी है तो उसके लिए छोटे यूनिट ये दोनों विरोधी बातें नहीं छोटी पंचायतें सारे जगत में हैं, और इन सब का तालमेल एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सरकार में हो ये लोकल यूनिट के होंगे इन्हें मेरी नगर में ऐसे छोटे यूनिट्स बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए इनका तालमेल अंतरराष्ट्रीय सरकार से सीधा होना चाहिए इनके बीच में राष्ट्रों के यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं और तब हम एक व्यक्तित्व देंगे नगरों को छोटे जिलों को छोटे गांवों का भी अपना एक व्यक्तित्व होगा और इन सारे अनंत व्यक्तित्व के साथ एक अंतरराष्ट्रीय संगीत पैदा होगा बड़े राष्ट्र उसने गिर बाधा बड़े राष्ट्र भी अंतरराष्ट्रीय सरकार चाहते नहीं तो इसका मतलब ये होता है की वे हादी हो जाए और वे अंतर्राष्ट्रीय सरकार बन जाए अंतरराष्ट्रीयता की पुकार बहुत पुरानी हो वो दो तरह की दुनिया में सिकंदर और संगीत में भी अंतरराष्ट्रीय सरकार चाहिए पर वो सरकार उनकी हो आ जाए राष्ट्र हो जाए सारी लेकिन वो नहीं हो सका वो भावना ही गलत उस भांति कभी कोई तो अंतरराष्ट्रीय सरकार नहीं बन सकती अंतरराष्ट्रीय सरकार बनेगी इस आधार पर तो कि छोटे यूनिट इतने छोटे यूनिट की कोई अर्थ नहीं है के मूल्यों में और इकट्ठे हो सकते और हो। इसलिए राष्ट्र जाना चाहिए रास्तों की कोई जगह नहीं हो सकती भविष्य में होंगे छोटे छोटे नगर होंगे छोटे छोटे जिले होंगे छोटे छोटे टुकड़े जो आपस में इकट्ठे होना चाहते हैं वे छोटे टुकड़े इकट्ठे होंगे और जो अपने को छोटी सीमा में मैनेज और व्यवस्थित कर सकते वे इकट्ठे होंगे इनके पास कोई बड़ी ताकत न होगी इनकी जो व्यवस्था का सूत्र होगा वो छोटी पुलिस होगी जो इनका अपना भीतर का इंतजाम करती है छोटी अदालत होगी लेकिन इनके सारे संबंध सीधे अंतरराष्ट्रीय सरकार ऐसी हो गए तभी दुनिया में युद्ध बंद हो सकता है यानी छोटे पैमाने पर पंचायत राज और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय शासन ये दो चीज इनको खड़ी करनी पड़ी बीच राष्ट्र बिल्कुल हटा देने पड़े हैं का राष्ट्र ही बाधा है न वो पंचायत बनने देता क्योंकि पंचायत अगर पूरी स्वतंत्र हो तो उसे खतरा है तो पंचायत को भांति से रखता है, को उसका पूरा बना रहा है। वो नाम कोई सेल्फ गवर्नमेंट होती न, कुछ बात ही नहीं होती वो सिर्फ तरकीबे है लोगों को प्रप्त करने की बाकी कोई को शासन का हक मिलता नहीं क्यूँकी शासन का हक तभी है जब कोई तो अलग होने का हक रखता नहीं तो हक नहीं है कल गवर्नमेंट का क्या मतलब हो शासन शासन का मतलब ये हो सकता है कि मैं चाहूँ तो अलग हो सकता तो वो तो हो नहीं सकते तो राष्ट्र नीचे की पंचायत के भी विरोध में है और अंतरराष्ट्रीय सरकार के भी विरोध में क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सरकार जितनी बलवान होगी राष्ट्र की सरकार उतनी चीन और व्यर्थ हो जाएगी तो वो दोनों तलों से लड़ाई कर रहा है वो नीचे वो छोटे टुकड़ों को मुक्त होने देता और एक अंतरराष्ट्रीय विशाल पैमाने को इकट्ठा नहीं होने देता तो राष्ट्र को विदा करना होगा और राष्ट्रभाव को विदा करना होगा आने वाले बच्चे की शिक्षा में राष्ट्र का भाव ही नहीं होना चाहिए भाव होना चाहिए मनुष्यता का विश्व और छोटे-छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे तब गवर्नमेंट का और क्या मतलब आने वाला छोटे टुकड़े की सरकार का मतलब होगा प्रशासन के अपनी व्यवस्था करते हैं दूसरी बात जो आप कहते हैं कि क्या व्यवस्था क्या नियम इसमें बहुत जैसी बात पहली बात तो ये कि हमें अब तक इतनी व्यवस्था करनी पड़ी है उसका कारण मनुष्य का स्वभाव नहीं और न जीवन की वास्तविक समस्याएं उसका कारण मनुष्य के सामान्य स्वभाव पर की गई जबरदस्ती उसका कारण समाज का ऐसा तंत्र है जो अनिवार्य रूप से रोक पैदा करता है जैसे उदाहरण के लिए चोर चोर को रोकने की हमें कितनी व्यवस्था करनी पड़ी कितने कानून कितनी अदालतें कितनी पुलिस कितने जेल घर चोर को रोकने के लिए और ऐसा लगता है कि जैसे चोरी आदमी में कहीं है वो की तो बात बिल्कुल छूटी चोरी है व्यक्तिगत संपत्ति के साथ और जब तक दुनिया में व्यक्तिगत संपत्ति तब तक, तक चोरी नहीं मिटेगी तो अगर चोरी मिटाना हो तो चोर को लड़ने की जरूरत नहीं है व्यक्ति को तो संपत्ति को विदा करने की जरूरत संपत्ति सामूहिक होनी चाहिए जब संपत्ति सामूहिक होगी तो चोर सो में विदा हो जाएगा निन्यानबे चोर तो विदा हो जाएंगे एक तरफ अमीर है दूसरी तरफ गरीब है तो चोरी जिस दिन समाज में अर्थ की सम्पन्नता समान होगी समाज मालिक होगा और व्यक्ति मालिक नहीं होगी उस दिन चोरी का कोई आर्थिक कारण नहीं रह जाता तो निन्यानबे प्रतिशत तो चोर विदा हो जाए इतनी चोर के साथ निन्यानबे प्रतिशत नियम कानून अदालत जज विदा हो जाएंगे असल में चोर और जज और पुलिस साथ ही जोड़े ये एक ही चीज के हिस्से ये अलग अलग नहीं जज अकल के बैठा हुआ है लेकिन वो चोर का ही दूसरा हिस्सा जब तक चोर है तब तक जज भी बैठा हुआ है तब तक वो भी शान बनाया हुआ है जिस चोर गया उस दिन गया इसलिए जज के हित भी है कि चोर जारी रहे वकील के भी हित में है कि चोर जारी रहे चोर नहीं तो वकील नहीं जज नहीं पुलिस नहीं कानून नहीं वो सब विदा हो जाता है मूल्य में प्रतिशत तो चोर तो ऐसे विदा हो जाएगा एक प्रतिशत चोर पैथोलॉजिकल होता है जिसके चोरी का कोई आर्थिक कारण नहीं होता मानसिक कारण होता है अब बड़े मजे की बात है की जिस चोर का चोरी का कारण क्लिप्टोमेनिया है मानसिक है कारण उसको सजा देना मुस्कता है इस ज्यादा मूर्ता की कोई तो बात नहीं ये ऐसे ही जैसे टीवी वाले आदमी को सजा देना की तुमने टीवी क्यों किया तो जो चोर से जाएगा, उसके लिए अदालत की जरूरत नहीं उसके लिए तो इलाज उपचार अस्पताल और मनोचिकित्सा की जरूरत तो ये मैंने उदाहरण के लिए लिया कि हमारा बहुत बड़ा नियमन तो इस चोरी को व्यवस्थित करने के लिए होता है और वो पैदा हो रही व्यक्ति के संपत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्ति वेदा की जानी चाहिए तो आने वाले बच्चों को हम व्यक्ति के संपत्ति के विरोध में तैयार करना चाहिए की कि वो किसी संपत्ति को अपनी नहीं माने वो संपत्ति सबकी है जब सम्पत्ति सबकी है तो चोर वैदा हो गया तो नर्म चेंज आचार्य you would suggest the old education that once be now periods or one should have the education of understanding so that automatically something should be me no. <laughs> <coughs> <coughs> sampatti ko tyag karne ki baat main nahi karta kyunki sampatti ke tyag mein bhi wo vyaktigat ki ye bhavna maujood hum tyag uti ka kar sakte hain jo hamara ho एक आदमी के पास करोड़ रुपए हैं तब भी वो कह रहा है कि मेरे कल वो कहता है कि मैं इनका त्याग करता हूँ और तब वो त्यागी हो जाता है करोड़ रुपए का लेकिन मालकियत उसकी अब भी जारी असल में त्याग भी मालकी का एक रूप मैं छोड़ उसी को सकता हूँ जो मेरा इसलिए आने वाले बच्चों को रिनाउंस करने के तैयार नहीं करना है करने के लिए तो बहुत तैयार किए गए थे बच्चे सारे दुनिया के धर्म में सिखाते की त्याग करो लेकिन उस त्याग से कोई संपत्ति नहीं है क्योंकि वो त्याग भी संपत्ति की मालकियत को स्वीकार करता था आने वाले बच्चों को ये समझ पैदा करवानी है कि संपत्ति किसी की भी नहीं है न त्याग के लिए न मालकियत के लिए संपत्ति है तो सबकी सबके होने का मतलब कि किसी की नहीं संपत्ति उपयोग के लिए है के लिए नहीं और उपयोग हम कर हैं सब मिलकर वो सबका साझा है वो वो हमारे सबसे सहयोग हाथ होने में उसका उपयोग जैसे सड़क सबकी है माल किसी की भी नहीं ऐसा मैंने कहा था कि मैंने सड़क की त्याग किया मैं जानता हूँ की सड़क मेरी है ही नहीं सड़क सबकी है सबके चलने के लिए जिस भाती सड़क सबकी है नदी सबकी है और मैं नहीं कहता कि नदी का पानी का मैंने त्याग किया जिसको जो भो करना वो करे और त्यागी हो गया नदी का ऐसा कोई कहेगा हम मुझसे पागल कहेंगे जिससे नदी सकती है सड़क सबकी हवा सबकी है सूरज सबका ऐसे ही बाकी सब्जी सबका है तो हमें व्यवस्था के लिए जो पहला काम करना वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी कि संपत्ति पर किसी की मालकियत नहीं त्याग में मालकियत मौजूद थी इसलिए त्यागी मालकियत के बाहर नहीं जाता मालिकत छोड़ देता है फिर भी छोड़ने का मामला मालकियत का और छोड़ने के बाद भी लोग उसको कहते हैं कि वो करोड़ों रुपयों का त्यागी है तो वो मालकियत जारी रहती है त्याग ने मालकीत को खत्म नहीं किया तो त्याग के लिए नहीं समझ को विकसित करना है समझ में ना भोग रह जाएगा ना त्याग रह जाएगा जो मेरा नहीं है उसको छोड़ का प्रश्न भी नहीं और ये जो जो मैंने संपत्ति के लिए कहा उसके साथ चोरी जुडी है दुनिया में अव्यवस्था के जो मूल कारण है उनको आज तक अंगीकार नहीं किया गया स्वीकार नहीं किया गया मूल कारण अपनी जगह बने हुए हैं। और हम सिर्फ ऊपर से सिम्टम्स से लड़ाई लड़ते रहेंगे तो लड़ाई ये हमें मूल कारण से शुरू करनी जाएगी। कहा मूल में बुनियाद है जिससे मनुष्य में इतनी ईर्ष्या, इतनी महत्वाकांक्षा इतना दू वस्तुता नहीं है एक मात्रा उसकी लेकिन वो बहुत कम है जितना की हमारी व्यवस्था सोचने के ढंग में उसको बढ़ाया हुआ है डू यू फील आचार्य जी डेट ऑल दिस आउटकम इट मे बी ऑफ अवर पैथोलॉजिकल आर सोशोलॉजिकल इज द आउटकम ऑफ अवर एजुकेशन मे बी ऑफ रिलीजन आर सोशल आर एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से कारण है शिक्षा खुद ही समाज की व्यवस्था से निकली हुई थी अब तक जो शिक्षा है वो शिक्षा समाज के ढांचे को मजबूत करने के लिए ही व्यवस्थित की गई उसे तोड़ने के लिए नहीं तो हम स्कूल में भी बच्चों को सिखा रहे है की चोरी करना पास लेकिन ये नहीं सिखा रहे की शोषण करना पास जबकि शोषण जारी रहेगा तो चोरी जारी रहेगी हम ये तो सिखा रहे हैं कि गरीब अमीर की संपत्ति छीनों तो का पाप है अर्थात चोरी पाप है क्योंकि कोई अमीर गरीब के घर चोरी करने नहीं जाता गरीब अमीर के घर चोरी करने जाता चोरी पाप है ये बच्चों को सिखा रहे हैं सोशल एक्सप्लाटेशन पाप है ये नहीं सिखा रहे क्योंकि एक्सप्लाटेशन उल्टे ढंग की चोरी वहाँ अमीर गरीब के घर गर में घुसता है यानी मेरी दृष्टि में शोषण अमीर की चोरी करने की तरकीब है गरीब के घर से और चोरी गरीब की तरकीब है शोषण करने की तो गरीब की तरकीब को तो हम इनकार कर रहे हैं शिक्षा में और अमीर की तरकीब को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब तक जो शिक्षा है वो समाज का जो ढांचा है उस ढांचे से ही पैदा हुई और उसमें ढांचे के सारे स्वार्थ स्वीकृत कर लिए गए फिर उसी ढांचे के अनुकूल हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को हम महत्वकांक्षा दे रहे हैं उनको सिखा रहे हैं कि तुम तो आगे बढ़ो ये पाओ वो पाओ बड़ा मकान बड़ा पद बड़ा धन ये सब संपत्ति का जो जगत है उसकी ही दौड़ हम उसमें पैदा कर रहे हैं। फिर जो जीत जाएगा वो सफल है जो हार गया वो असफल है ये शिक्षा मनुष्य की शांति मनुष्य के आनंद मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के निर्धारित नहीं हुई है शिक्षा समाज का जो मौजूदा ढांचा है उस ढांचे को कैसे चलाया जाए उसको रख के निर्धारित की गई समझ लें कि गांव हो और जिसमें सब पागल हो और उस गांव में शिक्षा का स्कूल भी हो तो वो पागल अपने बच्चों को अपना जैसा बनाने के लिए जो जो पागलपन के होने के रास्ते हैं वो सबकी शिक्षा दे ताकि वो बच्चे भी अपने माँ बाप के समाज में सम्मिलित हो गए तो उस गाँव के पागल शिक्षक और पागल समाज मिलकर बच्चों को इसके पहले तो समझ बुद्धि उनको पागल बना देने का सारा उपाय करेंगे वो समाज के ढांचे को ध्यान में रख के, के, के तो अब तक की सारी शिक्षा समाज के ढांचे की बाई प्रोडक्ट है और निश्चित ही जीवन बहुत जुड़ा हुआ है समाज शिक्षा को बनाता है फिर शिक्षा समाज को बनाने लगती है फिर समाज शिक्षा को बनाता है फिर शिक्षक समाज को बनाने लगती है आज हम एक बच्चे को शिक्षित करते हैं, कल वो शिक्षक हो जाता है मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूँ उसमें पहली दफा व्यक्ति हमारा केंद्र होगा समाज नहीं समाज का हम केंद्र ही नहीं रखना चाहते व्यक्ति के सुख शांति आनंद उत्साह व्यक्ति के परम संगीत पूर्ण उपलब्धि के लिए क्या किया जाना जरूरी है वो हमारे ध्यान में होगा चाहे इसको ध्यान में रखने से समाज टूट तूर जाए टूटेगा समाज ये समाज तो टूटेगा ही पुरानी शिक्षा का आधार ये था कि समाज का ढांचा बचे चाहे व्यक्ति टूट जाए इसलिए वो व्यक्तियों को तोड़ने पर लगी थी उसने सब व्यक्ति तोड़ डाले थे कभी चूक के कोई व्यक्ति बच जाता था वो बात दूसरी लेकिन सब समाज उसे विद्रोही बगावती दुश्मन मान जाता वो व्यवस्था समाज को बचाती थी व्यक्तियों को मारती थी और मजा ये है कि समाज को बचा के क्या करिएगा अगर व्यक्ति मर जाते हैं तो क्योंकि अंततः ही व्यक्तियों का जो समाज समाज तो सिर्फ एक ढांचा है मुर्दा व्यक्ति जीवित सस्ती है तो हमने उल्टा काम किया हुआ हमने कुछ ऐसा किया हुआ था की रेलगाड़ी में कुछ यात्री बैठे हुए हैं तो रेलगाड़ी को हम प्रमुख समझे हुए थे की चाहे सारे यात्री मर जाए लेकिन रेलगाड़ी बैठनी चाहिए और ये हम भूलि गए थे जो रोजगारी हम किसके लिए बचाते हैं अब मेरा मानना है कि समाज को हमें यंत्र मानना चाहिए व्यक्ति को प्राण और व्यक्ति को बचाने के लिए समाज चला जाए कोई नहीं जाएगा नहीं ये समाज चला जाएगा मेरा समाज इसकी जगह आएगा तो व्यक्ति केंद्र होगा शिक्षा का और जैसे ही व्यक्ति केंद्र हो जाएगा तो अब तक जो हजार तरह की पैथलाजी मानसिक बीमारी पैदा होती वो बहुत कम पैदा होगी अब तक जो सामाजिक रोग चोरी हत्याएं आत्महत्याएं पैदा होती हैं वो बहुत सुन पैदा होंगी होता क्या है हमें दिखाई नहीं पड़ता अब जैसे कि सारी दुनिया में स्त्रियों बहुत आत्महत्याएं करती है उसका कारण स्त्रियों का स्वभाव नहीं है उसका कारण स्त्रियों के ऊपर थोपी गई गुलामी गुलामी सीमा पर पहुंचा देती है जहाँ की जीने से मरना बेहतर हो जाता अब जिस हिंदुस्तान में विधवाए आत्महत्या को धार्मिक शक्ल देना थी और कुछ भी नहीं आत्महत्या को सामाजिक सेंक्शन देना था और कुछ भी नहीं तो विधवा की हमने इतनी कष्ट स्थिति बना रखी कि तो उससे मानो बेहतर मालूम पड़ा हमें अगर विधवाएं आत्महत्याएं कर ले या आत्महत्याएं न करें और चरित्रहीन हो जाए यह चरित्रहीन हो और पाखंड को अंगीकार करके ऊपर से पाखंड जारी रखे तो हम व्यक्ति को ही जिम्मेवार ठहराएंगे कि इस स्त्री ने आत्महत्या की ये गलत ये स्त्री हो गई ये गलत ये स्त्री पाखंड नहीं है ये ऊपर से कुछ दिखाते पीछे जबकि सारा मामला ये है कि समाज इसको ये विकल्प दे रहा है समाज इसको फिर से बस जाने का स्वच्छ विकल्प नहीं दे रहा और समाज इसको समाध रूप से अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरे करने का विकल्प नहीं दे रहा तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति पापी नहीं है व्यक्ति अपराधी नहीं है व्यक्ति व्यविचारी नहीं है अनाचारी नहीं है मूलतः गहरे में समाज व्यविचारी है समाज पापी है समाज अपराधी है और समाज की इतनी बड़ी ताकत है तो एक एक व्यक्ति को दबा के उसकी जान लेने ले। और एक एक व्यक्ति में इतनी ताकत होनी बहुत मुश्किल है की बड़े समाज के ढांचे का वो विद्रोह करते और संघर्ष तो अगर एक अच्छी समाज व्यवस्था बनती है एक अच्छी शिक्षा आती है तो मेरा मानना है कि जो हमें व्यवस्था का बहुत डर है वो तो रह जाए रह जाए जैसे पागलखाने में हम पूछ सकते का सुप्रिंटेंडेंट हम कहें की स्वतंत्रता होनी चाहिए दरवाजों पे ताले नहीं होने चाहिए तो वो कहेगा आपको पता नहीं सब व्यवस्था गर्बाव हो जाएगी पागल सब निकल भागेंगे और कहाँ जाएंगे पता नहीं और क्या करेंगे पता नहीं तो हम उसको हम पहले पागल को स्वस्थ करेंगे फिर दरवाजा खोलेंगे वो फिर भी पूछता है स्वस्थ हो जाएगा वो ठीक लेकिन दरवाजा खुला रखने में हमेशा खतरा है पर उसे पता नहीं की खतरा उसके पागलपन में दरवाजा खोले होने में नहीं समाज को इस नियम में बांधने की जरूरत इसलिए है कि हमने एक एक व्यक्ति को उस हालत में खड़ा कर दिया है कि अगर इतने नियम न हो तो वो भी गड़बड़ हो जाने वाला है और इतने नियम होते भी वो गड़बड़ होता है अब ये इतना अजीब स्थिति पैदा हो गई है और हमें दिखाई भी नहीं पड़ती तो हमें हमेशा डर लगता है की अगर कुछ नया किया और सब व्यवस्था टूट व्यवस्था तो तोड़ नहीं जाएगी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं व्यवस्था है इसलिए कि आदमी को हम ठीक पैदा नहीं कर पा रहे जैसा वो होना चाहिए न हम उसे भोजन की न कपड़ो की नीवन की।, की किसी बुनियादी जरूरत की परिपूर्ण स्वतंत्रता सुविधा शांति और आनंद नहीं जुटा पा रहे तो सब तरफ से उसे बीमार और परेशान कर रहे हैं और ऐसा इंजाम किया हुआ है पूरा का पूरा कि उस इंतजाम में या तो वो पागल हो जाए या पाखंडी हो जाए यही दो ही हैं इतनी खतरनाक स्थिति अगर पैदा की गई हो तो उससे हमें बहुत बड़ा जाल नियम का बनाना पड़ा है आने वाली दुनिया में व्यवस्थित मनुष्य को ध्यान में रखा जाए और उसकी मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी की जाए अब जैसे मेरा मानना है ये बात गलत ही है कि कोई आदमी जीवन भर एक पत्नी के साथ रहे कोई रहना चाहे तो रहे ये उसकी होनी चाहिए और और आदमी इतना शांत स्वस्थ चाहिए कि गरीब के साथ रहने में तो रहे लेकिन इसको थोपना खतरनाक है आदमी परिपूर्ण स्वस्थ होगा तो शायद वो एक के साथ ही रहना आनंद पूर्ण पा, पाएगा लेकिन do you feel sad that biological or physical disease are also the दोनों चीज बायोलॉजिकल और फिजिकल सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में बहुत गहरे में तो सारा तो रोग मनुष्य की चेतना और चित्र का विरोध है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है की ऐसे रोग नहीं जो बाहर से न बाहर से कीटाणुओं के हमले हो सकते हैं बाहर से चोट और घाव हो सकता है लेकिन ऐसे रोगों में भी भीतर अगर चित्र रोग को लेने को तैयार हो तो शीघ्रता से लेता है रेसिस्टेंस नहीं होता भीतर बल्कि एक एक्सेप्टेंस होता है कि आज आओ बी मार जाओ बाहर से लगा घाव भी अगर भीतर चित्र रुग्ण होने की तैयारी कर रहा हो तो देर से भरता है और भीतर अगर स्वस्थ चित्त हो तो बाहर से लगा घाव भी जल्दी भर जाता है बहुत गहरे में बीमारी बीमारी तो चित्त की बीमारी है मन की बीमारी तो अगर हम मनुष्य के मन को स्वस्थ कर लेते तो बहुत दूर तक बीमारियों के स्वस्थ होने की बीमारियों के मिट जाने की संभावना पैदा होती और मन जब तक स्वस्थ नहीं होता मनुष्य को हम स्वस्थ कर ही नहीं सकते बहुत थोड़ी में रह जाएंगी जो बाहर से आ सकती हैं, आती हैं। और उनसे लड़ना बहुत आसान हो जाएगा उनसे लड़ना कठिन नहीं हो जाएगा इतना मानसिक प्रेशर है इतना दबाव है कि इस दबाव में आदमी इतना कम बीमार है यही है इस दबाव में सब कुछ बीमार हो ही जायेगा और दबाव इस तरह के हमारी पहचान के बाहर एक मनोवैज्ञानिक कुछ मनोवैज्ञानिकूहों का प्रयोग करता है साधारणता चूहे पागल नहीं होते लेकिन उसने एक काम किया कि उसने मादा चूहों को अलग बंद किया और नर चूहों को अलग बंद किया जैसे ही बच्चे पैदा हुए तो नर चूहे अलग रखे और मादा चूहे अलग रखे नर और मादा के मिलने का उपाय बंद करते जवान होते होते मादा चूहे भी पागल होने लगे और नर नूहे भी पागल होने लगे और एक ऐसा पागलपन फैल गया जैसा कि चूहों में कभी नहीं देखा गया ये ये बात है इसका मतलब ये हुआ कि लड़के और लड़कियों को जब तक समाज अलग अलग पालता है तब तक वो पागलपन के बीजापण कर रहा है वे सांस ही पाले जाने चाहिए सांस पाले जानी चाहिए उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए वे दो अलग अलग तरह के व्यक्ति तो समाज में पागलपन एकदम कम होगा चित्र ज्यादा स्वस्थ विकसित होंगे असल में हमारी भीतरी बहुत सी ज़रूरतें है जो हमने बाहर से सब तरह से रोकी हुई परिणाम होने वाले और भयंकर परिणाम होने वाले लेकिन रुकावटें इतनी पुरानी है कि हम भूल ही रहते हैं उन रुकावटों को अब हमारे ख्याल में भी नहीं आ सकता लड़के और लड़कियों को अलग पालना पागलपन के बीजारोपण करना और हजार तरह की बीमारियों को जगह देना और हजार तरह के परिवर्तन पैदा करेंगे और जिन परवर्त के लिए विकृतियों के लिए हम कोई ये व्यक्ति ही को बहुत ठीक से समझे जाने पर अगर हम समाज की तरफ से सारी सुव्यवस्था कर दे व्यक्ति के लिए तो न्यूनतम संभावनाएं रह जाती है संभावनाएं रह जाती है क्योंकि जीवन बड़ा जटिल रखने लेकिन उन संभावनाओं को दूर करना बहुत कठिन नहीं होगा बहुत सरल चिकित्साओं से बहुत वैज्ञानिक विकास से दूर की जा सके आज परिपूर्ण स्वस्थ जी सकता है मन से भी शरीर से भी और मनोशरीर स्वस्थ हो तो ही आत्म स्वास्थ्य में प्रवेश किया जाए नहीं तो प्रवेश करना भी बहुत कठिन तो जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी हम नियम और व्यवस्था जरूरी होगी लेकिन बहुत कम जरूरी होगी अगर हम ये सारा जाल जो आदमी को अव्यवस्थित और नियम तोड़ने को मजबूर करता है इसको हम तोड़ सकें तो व्यवस्था नियम की बहुत कम जरूरत रह जाएगी ये सुखद नहीं है और न शोभाग्य है की हर चौराहे पर पुलिस वाला खराब ये भी सुसंस्कृत होने का लक्षण नहीं है कि हर गांव में अदालत ये इतना अपमानजनक है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन हम इसके हैं आदिवा इतना अपमानजनक है की इतने कानून हो इतने वकील हो इतने ने आया थी इसको ये सब इस बात का सबूत है कि समाज भीतर से मानसिक रूप से बहुत बीमार है कभी तक हम इन इंजाम की जरूरत पड़ रही ये इंजाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दुनिया अच्छी बनेगी तो इन सब के विदा होने की जरूरत ये सब विदा हो जाने चाहिए जरूर अदालत होगी कभी कभार खुलेगी साल दो साल बंद भी रह सकते हैं कभी कोई मौका भी आ सकता है कि वो खुले और कुछ बातें हमें विचार करनी पड़े पुलिस भी होगी लेकिन इसलिए पुलिस की जरूरत नहीं है कभी उसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती <laughs> Sir, one more contradiction I am coming across. That is the free will and destiny. People say that they are suffering because of their old karmas, and others they completely go opposite to that. It's a very confusing state. That uh, whether there is anything like destiny or free will, or there are karmas of, I mean, past. और ंग इन फ्यूचर दिस कंटेडन इज आई वाइटल दोनों की बातें सच और दोनों में कोई विरोध भी नहीं विरोध दिखाई पड़ता है ऊपर से है भी लेकिन भीतर कोई विरोध नहीं मुझे याद आता है कि एक खलीफा अली नहीं और उसने जाके यही सवाल तो मनुष्य अपने कर्मों में स्वतंत्र है या कि बना हुआ भाग्य है कि स्वतंत्रता हम जो कर रहे हैं वो हमें करना पड़ रहा है या हम कर रहे हैं अली ने उस आदमी को थोड़ी देर देखा और कहा कि तुम एक काम करो एक पैर ऊपर उठा के खड़े तो अली ने कहा अब तुम अपना दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो तो आदमी ने कहा क्या कल तुम की बात कर दूसरा पैर मैं कैसे तो ऊपर उठा तो अली ने कहा पूछता हूँ पहला पैर तुम उठा सके दूसरा नहीं उठा सकता क्यूँकी पहला उठा चुके हो पहला तुमने उठाया तुम स्वतंत्र थे बिल्कुल उठाने तुमने जरा भी भी नहीं कि मैं कैसे उठाऊं कौन सा उठाना इसमें भी तुम स्वतंत्र थे चाहे दायां उठाते चाहे बायां उठाते कोई भी उठा सकते लेकिन एक पैर उठाते से ही तुम बंध गए अब दूसरा पैर नहीं उठा पा रहे ये बंधन भी तुम्हारी पहली स्वतंत्रता का ही फल है स्वतंत्रता का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बंधते क्योंकि सब उपयोग सीमा बना देगा आप मेरे पास आए चाहूं तो मैं आपको गाली दे सकता हूं और चाहूं तो प्रेम से स्वागत कर सकता हूं स्वतंत्र हूं लेकिन गाली देते से ही बंध जाऊंगा क्योंकि सब एक विकल्प बन गया है स्वागत करते से ही बंध जाऊंगा सब एक दूसरा विकल्प बन गाली देने का अंतिम परिणाम यही हो सकता है कि आप भी गाली दें और फिर गाली का सिलसिला जारी हो जाए और तब स्वागत करना उतना ही कठिन हो जाए जितना बाया पैर उठा लेने के बाद दाया पैर उठाना कठिन शायद आपसे आपका स्वागत करूं तो आप भी गाली लेके भी आए हों भीतर तो भी आपको एकदम गाली देने की मुश्किल हो जाए और स्वागत और प्रेम के बाद कठिन हो जाए गाली देना तुम ही कठिन जितने की बाएं पैर के बाद दाएं पैर उठाना हो जाता है मेरी दृष्टि में दोनों में गहरे में विरोध नहीं है विरोध दिखाई पड़ता है मनुष्य परिपूर्ण स्वतंत्र है लेकिन स्वतंत्रता उसकी भूमिका है फिर जैसे ही वो कर्म में उतरता है वो बंधना शुरू हो जाता है और जितना वो बंध जाता है उतनी स्वतंत्रता कम हो जाती है, लेकिन फिर स्वतंत्रता नष्ट नहीं हो जाती हो जाती जो वो बंद गया है उसके विपरीत व्यवस्था करके वो आज उससे भी छूट सकता है जिससे उस आदमी ने बायां उठा लिया था और बाया नीचे रह गया था वो आदमी बायां बाया नीचे रख सकता है और बाया ऊपर उठा सकता है यानी अभी भी बाया ऊपर उठाया जा सकता है लेकिन तब बाया नीचे रखना पड़ेगा हमने जो किया है वो अन्य किया किया जा सकता है तब हम फिर स्वतंत्र विकल्प के साथ खड़े हो गए मनुष्य परिपूर्ण स्वतंत्र है उसकी आत्मा स्वतंत्र है लेकिन उसका व्यक्तित्व परतंत्र आत्मा और व्यक्तित्व में मैं यही फर्क करता हूँ आत्मा संभावना है जो आप कर सकते हैं और व्यक्तित्व कृत्य है जो आप कर चुके आप कुछ कर चुके हैं अगर हम इसी जन्म को लें, तो एक आदमी 30 साल का था है वो बहुत कुछ कर चुका है और जो उसने किया है उससे तो उसकी एक बंधन शुरू हो गया है उसने कुछ लोगों से मित्रता बनाई है कुछ लोगों से शत्रुता बनाई है उसने कुछ काम किए कुछ नहीं किए वो एक दिशा में गया दूसरी दिशा में नहीं गया समझ ले कि उसने जो भी किया है उसने एक ढांचा बना दिया है उसके दुख का वो उसमें बन गया अगर इस जन्म को हमने तो समझ है और जन्म भी है तो उन में जो हमने किया है उसमें भी बनाती है। एक ढांचा बना दिया कंडीशनिंग है संस्कार की वो हमारा बंधन है लेकिन हर बंधन के बाद भी हमारी स्वतंत्र होने की क्षमता कदा थी वो खंडित खत्म नहीं हो गई यानी ऐसा नहीं हो गया है की आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता आज भी मैं बदल सकता हूँ मैं दस मील चला गया हूँ पश्चिम की तरफ तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि अब मैं लौट नहीं सकता और पूरा नहीं जा सकता हालांकि लौटूंगा तो दस मील जो मैं चला हूँ वो मुझे फिर से अंडन करना पड़ेगा वापस कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये दस मील के लिए किया गया श्रम और समय व्यर्थ जाएगा और इसको मिटाने में भी इतना ही श्रम और समय व्यर्थ जाएगा दस मिल मुझे वापिस लौटना पड़ेगा उस चौराहे पर जहाँ से फिर पूर्व की यात्रा शुरू रहती और इसलिए आमतौर से यही सरल होता है लिस्ट रेसिस्टेंस में होता है कि जहाँ हम चले हैं वहीं चलते चले जाएं तो जो आदमी सोचता नहीं जागता नहीं विचारता नहीं वह आदमी दूर दूर स्वतंत्रता बिल्कुल ही खो देता है क्योंकि तो वो वही चलता चला जाता है वो जा रहा है क्यूँकि वो सोचता है कि लौटना बहुत मुश्किल है लेकिन लौटना मुश्किल कितना ही हो असंभव नहीं है इसलिए हमारे कितने ही जन्म हुए हैं और हमने कितने ही कर्म किए कंतुतः बीसरी हिस्से पर एक हिस्से पर हम स्वर्ण भी स्वतंत्र और आज भी हम चाहें और संकल्प और शक्ति इकट्ठी करें समझी इकट्ठी करें तो जो हमने किया है वो सब पूछा जा सकता है उससे उल्टा भी जाया भिन्न भी जाएगा तो मेरी दृष्टि में स्वतंत्रता और परतंत्रता विरोध है लेकिन बहुत गहरे में समन्वय पर खड़ा हुआ है। और उन दोनों में ऐसा विरोध नहीं है कि ये ठीक है या वो ठीक दोनों ही ठीक है और जो लोग एक को ठीक मानते हैं, उनको लगता है कि दूसरे को हम कैसे मान सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिंदगी में अंधेरा भी है प्रकाश और दोनों के मेल से जिंदगी है जिंदगी में स्वतंत्रता भी है और दोनों के मेल ऐसी जिंदगी हमारी ये होनी चाहिए कि परतंत्रता हमारी ऐसी ना हो कि हमारी स्वतंत्रता में बाधा बनने लगे परतंत्रता भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो भी हमारी स्वतंत्रता में सहयोगी हो, हो। यानी जो मैं पहले कहा कि विरोध हमारे ऐसे होने चाहिए यानी एक आदमी इस ढंग से भी प्रतंत्र हो सकता है कि कि उसकी स्वतंत्रता में उसकी तथाकथित कथित भी सहयोगी बनती हो सम जैसे की एक आदमी इस तरह की व्यवस्था करता है जीवन की कि सबको दुश्मन बना लेता है तो सबको दुश्मन बना लेना एक तरह की प्रतंत्रता है तरह की बाधा बन गई है, सब तरफ जाएगी सबको दुश्मन बना लेने वाला आदमी स्वतंत्र होना बहुत मुश्किल अनुभव करेगा एक तरह की जो बहुत महंगी बहुत भारी इतनी वज़नी है की स्वतंत्रता उसकी टूट ही सकती और अगर सब दुश्मन हो जाए तो ऐसा हो सकता है उस आदमी को, को सिवाए मरने के कुछ भी ना सोचे एक ही स्वतंत्रता का विकल्प रह जाएड कि अब मैं क्या करूँगा मैं कैसे मर और आत्महत्या कोई स्वतंत्रता नहीं है वो तो सब स्वतंत्रता खो देने का इंसान है एक दूसरा आदमी सबको मित्र बनाता है वो भी एक तरीके की प्रतनता ला रहा है क्योंकि दुश्मन से भी हम बनते हैं और मित्र से भी हम बनते हैं एक आदमी सबको मित्र बनाता सर्व मैत्री का भाव रखता है वो भी प्रतनता ला रहा लेकिन उसकी प्रतंत्रता उसकी स्वतंत्रता में सहयोगी बनी वो जितने उसके मित्र जाते हैं, उतने उसकी स्वतंत्रता की चली जाती उतना वो मुक्त होने दो हाथ उसके काम के लिए नहीं रह गए सब हाथ उसके हो गए उसके मित्र जितने बढ़ते जाए वो भी स्वतंत्रता है क्योंकि मित्र भी बांधता है लेकिन वो बंधन जैसे मैंने कहा उस तरह का आर्थ है जहाँ दोनों चीजें मिलकर द्वार बना देती हैं, तो ऐसी खोजनी चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता में बुनियादी बाधा न बनती हो तो कोई विरोध नहीं और हम ऐसी प्रतंत्रता खोजने जो हमारी बुनियादी स्वतंत्रता को छीन करती जाती हो और एक ऐसी स्थिति आ जाए कि स्वतंत्र होना ही कठिन मालूम होने लगे फॉलो दी ओल्ड रेडीमेड फार्मूला टू ओवरकम दिसरस्टेंडिंग टू डिंग थिंग्स हमेशा ठीक समझ की ही जरूरत है हमेशा ठीक समझ की ही जरूरत है रेडीमेड फार्मूले से कोई काम नहीं होता असल में रेडीमेड फार्मूला वही पकड़ता है जो समझ से बचना चाहता है ये भी हो सकता है कि समझ के बाद जो रेडीमेड फार्मूला था वही हमारे ख्याल में कि ठीक लेकिन तब भी बात दूसरी हो गई तब वो रेडीमेड नहीं रहा यानी ये हो सकता है इसमें कोई ही नहीं है कि हम पूरी समझ को जगाने पर पाए की जो बुद्ध ने कहा था वही समझ में आया तब भी ये बुद्ध का कहा हुआ नहीं रह गया ये हमारी ही समझ हो गयी तो मेरा मानना है की सत्य तो पुराने से पुराना है और नए ना से नया है सत्य ना पुराना है ना नया है लेकिन सत्य जब किसी और का होता है तब तो हमारे लिए पुराना हो जाता है हो सकता है कि हम भी जब यात्रा करके वहां पहुंचे अच्छा। तो हम पाए कि वही वह सच है। लेकिन तब वो हमारा होगा तो मेरा मानना है कि सत्य पुराना तो होता नहीं नया भी नहीं होता जो उसका आविष्कार करता है उसके लिए वो सत्य होता है और किसी दूसरे के आविष्कार को पकड़ लेता तो रेडीमेड फॉर्मूला हो जाता और मजे की बात यह कि सत्य तो मुक्त करता है स्वतंत्र करता है रेडीमेड फार्मूला बांधता है और गुलाम करता है तो जिस आदमी ने जितने बंजे बनाए सूत्र पकड़ लिए है वो उसने गुलाम है और उसने पकड़ इसीलिए कि समझ एक संघर्ष पूर्ण प्रक्रिया अंडरस्टैंडिंग पाना एक घना संघर्ष है तकलीफ है कष्ट है प्याग है है खोज जोखिम मिले न मिले सब हो सकता है रेडीमेड फार्मूला पकड़ना ज्यादा सिक्योर सुरक्षित बुद्ध कहते हैं बुद्ध भगवान है, महावीर कहते हैं महावीर के शंकर है राम कहते हैं राम भगवान है तो इस बात जब वो कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं मुझे और क्या जरूरत है लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो किसी दूसरे से मिल सके और जब किसी दूसरे से मिलेगा तो वो हमारी गुनामी बनाएगा क्योंकि हमारे लिए वो डेड वेट होगा मुर्दा बहा होगा हम तो जानते ही हैं। लेकिन जब हमारी समझर्ष की प्रक्रिया से मिलेगा जब हम खोजेंगे, तब वो सत्य खोसेंगे सफलता मिलती है क्योंकि सत्य मिलते ही इतना आकाश मिल जाता है और इस तरह स्पष्ट हो जाता है सब की बंधने का उलझने का कोई कारण नहीं रह जाता सांस दिया होता है सांस में हम जल पाते ये ऐसा ही है जिससे बुद्ध के पास दिया रहा और आप अंधेरे में चल रहे हैं और उस दिए को सिर्फ मन में ही सोच सकते हैं कि दिया है आपके पास तो कोई दिया नहीं है चलेंगे अंधेरे में टकराएंगे अंधेरे में गिरेंगे अंधेरे में और दिए की खोज भी नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि बुद्ध के पास जो दिया था वो मुझे मिल गया होगा क्योंकि मैं बुद्ध को मानता लेकिन वो दिया आपको नहीं मानता वो बुद्ध की चेतना का ही दिया था वो उनके साथ ही बुझ जाता है सिर्फ उसकी खबर हमारे पास रह जाती है हमें फिर अपनी चेतना को जलाना पड़ेगा इसलिए कोई रेडीमेड फार्मूले से कभी कोई मनुष्य नहीं होता है और अब तक मनुष्य के बंधन का सबसे बड़ा कारण ये शास्त्र पके पकाए सूत्र यही है बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लेकिन नई बात क्या हो सकती है मैं भी कहता हूँ कि नया असर तो कुछ नहीं हो सकता असल में सत्य नया और पुराना नहीं होता जो आदमी अविष्कृत करता है उसके सामने हो जाता है और जो आदमी अविष्कृत नहीं करता किसी और का उदाहर ले ले लेता उसके साथ होता ही नहीं तो सत्य सदा नया है और सदा पुराना भी या ओल्ड से ओल्ड वही है और न्यू से न्यू वही है वो दोनों में कोई विरोध नहीं सत्य तो वही है जो कभी किसी को मिला हो वही मुझे मिलेगा वही आपको मिलेगा लेकिन मिलने की जो यात्रा है वो मुझे फिर करनी पड़ेगी आपको फिर करनी पड़ेगी आने वाले बच्चों को फिर करनी पड़ेगी उस यात्रा के बिना वो नहीं मिलता है और जब यात्रा के बिना हम ले लेते हैं तो हमारी चेतना तो तो तक नहीं होती वो दिख जाए। तो हमारे लिए वो कड़ी बन जाता है बंधन बन जाता है और वो बंधन समझ को विकसित नहीं करते समझ को और बुरी तरह मार डालते तो ये जो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का जो भाग्य का और मुक्त चेतना का जो सवाल है ये बहुत कीमती है और इसे ठीक से ही समझ लेना चाहिए कि मेरे लिए इसमें कोई विरोध ही नहीं है विरोध तो है ही वो दिखाई ही पड़ रहा है लेकिन गहरे में मेरे लिए कोई विरोध नहीं और दोनों के तालमेल से व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए ऐसी परतंत्रता जो स्वतंत्रता के लिए आधार बनती है और बड़ी स्वतंत्रता के लिए आधार बनती है अंततः एक दिन ऐसा आता है उस क्षण जब चेतना पूरी जाग गई होती है तो फिर कोई कर्म नहीं बांधता इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है कि कौन सा कर्म हमें बांध लेता और क्यों बांध लेता है असल में आपने मुझे गाली दी और मैंने आपको गाली दी। तो मैं जो गाली दे रहा हूँ वो कर्म नहीं है वो एक्शन नहीं है रिएक्शन सिर्फ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ यानी रिएक्ट करने का मतलब कि आप कुछ करवा ले रहे आपने गाली दे के ऐसा इंतजाम कर दिया की मैं गाली देने को मजबूर हो गया इस ये हुआ कि आपने मुझे गुलामी में दिया। आपने जो करवाना चाहिए करवा आपने गाली दी और ऐसी परिस्थिति बना दी की मैं गाली दे गया गाली मैंने नहीं दी मुझसे दिलवा ली गई मैं गुलाम हो गया तो रिएक्शन गुलामी प्रतिकर्म गुलामी प्रतिक्रिया ये कर्म नहीं है मेरा आपने मुझे गाली दी और मैं सोचूं समझूं और आपकी गाली के कारण गाली न दूं सोचूं समझूं खोजूं कि आपने गाली क्यों दी थी तो नहीं दी कहीं उसी तो नहीं है ये जो आपने कहा आपने जो कहा तो कहीं आप पागल तो नहीं है आप कहीं क्रोध में तो नहीं हैं आप कहीं झगड़ के तो नहीं आए अगर मैं सारी बात खोजू दी नहीं तो उसकी बहुत कम संभावना रह जाती है की मैं आपको गाली दू शायद आप पर दया करूँ लेकिन तब वो दया जो है एक्शन होगा रिएक्शन में क्योंकि वो आपने जो परिस्थिति पैदा की थी उसके प्रभाव में आके मैंने नहीं कर दिया है कुछ मैंने परिस्थिति को समझा बुझा अपनी चेतना को जगाया और पाया कि ये बेचारा दुखी है इसकी पत्नी मर गई है इसका लड़का भाग गया है इसकी नौकरी छूट गई है और ये सारी दुनिया को छोड़कर मुझे उसका कारण ये है कि सिर्फ मुझी को जानता, अच्छा। है। मुझे पहचानता मानता है मुझको ही निकट पाता है किसी और को गाली देगा तो खुल जाएगा इसका मुझको प्रेम करता है इसलिए मुझे गाली देने चला लगा सब मुझे इस पर दया भी आएगी प्रेम भी आएगा और ये भी हो सकता है की इसकी गाली ठीक पाऊंगा कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है मेरे बाबा यही मेरी स्थिति है तब मुझे इस पर धन्यवाद आएगा अनुग्रह आएगा कि तूने अच्छा किया कि मुझे बता दिया कि मैं ऐसा आदमी मैं ऐसा आदमी हूँ लेकिन गाली नहीं होने वाली है तो गाली के उत्तर में गाली रिएक्शन एक्शन नहीं और मेरा मानना यह है कि एक्शन मुक्त करता है रिएक्शन गुलाम बनाता है तो जितनी व्यक्ति की चेतना जब्ती चली जाती उतनी उसके जीवन से रिएक्शन खत्म हो जाते हैं एक्शन रह जाते हैं वो एक्ट करता है रिएक्ट नहीं करता आप क्या करवाते हैं वो वो नहीं करता जो उसको करना जो उसकी चेतना कहती है करने योग्य है वो करता है इसलिए वो किसी से बंधा हुआ नहीं रह जाता वो मुक्त हो जाता है कर्म मुक्त करता है और प्रतिकर्म बांधता है एक्शन इज फ्रीडम रिएक्शन इज वो जितना प्रतिकर्म हो उतनी गुलामी और हम सिर्फ प्रतिकर्म ही करते हैं हम कभी तो कर्म करते हैं इसलिए हमारे ऊपर परतंत्रता ही प्रतंत्रता इकट्ठी होती चली जाती है हमें कोई को प्रेम की परिस्थिति पैदा कर दो, तो प्रेम करते हैं और दुश्मनी की परिस्थिति पैदा कर दे तो दुश्मनी करते हैं न कभी प्रेम किया नाम दुश्मनी किया और मजे की बात यह है कि दुश्मनी तो कोई कर नहीं सकता कर्म की तरह दुश्मनी सिर्फ प्रतिकर्म की तरह हो सकती है प्रेम कर्म बन सकता है तो जैसे जैसे व्यक्ति चेतन होता है अवेयर होता है होश से भरता है वैसे वैसे कर्म भरते रह जाते हैं कर्म किसी को बांधता नहीं और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि तो रिएक्शन में चेन होती है और कर्म एटॉमिक होता है कर्म में कोई चेन नहीं होती क्योंकि आपसे कोई संबंध ही नहीं होता कर्म मेरा है ना इसलिए आपसे क्या संबंध है और रिएक्शन हमेशा बासा होता है कर्म हमेशा स्पन्टेनियस होता है क्योंकि आपने गाली दी इसलिए मैं गाली दे रहा हूँ तो ये सब बाशा कृत्य हो गए पास से बना हुआ कृत्य हो गया आपने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ वो तो तीन तो दुर्घटना तो जो आपने की अब मैं उसी से बना हुआ मरा हूँ आपने 10 दिन पहले गाली दीखी और तो आज मैं आपको गाली देने दस दिन पीछे से मैं बंधा हूँ तो प्रति कर्म हमेशा बाशा है पुराना मर गया है जिंदा नहीं कर्म हमेशा जीवन इस पंखी नियत है अभी बात है मजे की बात यह है की प्रतिकर्म बांधता है बंधता है खुद और कर्म न बांधता है ना बंधता है हुआ और गया तो उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। आप मुझे मिले और मैंने आपको नमस्कार किया ये नमस्कार प्रतिकर्म भी हो सकता है क्योंकि कल आपने मुझे नमस्कार किया था तब ये बांधने वाला है तब मैं कल फिर प्रतीक्षा करूंगा की नमस्कार करते हो कि नहीं अगर नहीं किया तो दुखी हो जाऊंगा करोगे तो सुखी होगा लेकिन आप मुझे दिखे ना आपने मुझे नमस्कार कल किया है नहीं किया इससे कोई लेना देना नहीं सहज में सुबह आनंद के भरा हूँ सुबह नमस्कार करता हूँ नमस्कार वैसे जैसे सूरज को देख के भी मैंने कर लिया था इस फूल को देखते भी कर लिया था आप किनारे से गुजरे आपको देखते भी कर लिया आपने इसका कोई संबंधी नहीं ये मेरे अनुग्रह का भाव है जो प्रकट हो गया मैं अपने रस्ते चला ये अकामिक एक्ट था ये खत्म हो गया उठा गया कल भी तो मिलना जरूरी नहीं कल करना ही पड़ेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है कल कल जानेगा आज आज खत्म हो गया कल सुबह कल सुबह जो करवाएगी वो होगा तो कर्म से सहज और प्रतिकर्म है बहुत असहज कर्म है मुक्त और प्रतिकर्म है बधा हुआ तो हमारी सारी प्रसन्नता हमारे प्रतिकर्मों का लंबा बोझ और हम जीते ही नहीं कभी सहज सब प्रतिकर्म ही है कहते ये मेरी माँ है इसलिए इसके पैर छू रहा सब है पैर छूने का तथ्य काफी आनंदपूर्ण है इसमें माँ के साथ बंधा हुआ बात होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसको माँ इक्कीस साल चालीस साल पहले इस समय बेटा हुआ था पैदा हुआ उस तो चालीस साल पुरानी घटना हो गई तब से मैं सब कुछ बदल गया जो इसने पैदा किया था वो कही खो गया है अब वो नहीं है कहीं भी उससे बंधा हुआ ये सब बात है लेकिन मुझे आनंदपूर्ण लगा तो किसी के पैर पर हाथ रखना सुखद मालूम पड़ाओ मैंने रख दिया और बात खत्म होगी ना इसे बंधता हूँ इतना सहज जब जीवन हो जाता है तो ऐसे जीवन में स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हो जाती है फिर वहाँ परतंत्रता नहीं होती का कोई सवाल नहीं ऐसे व्यक्ति को ही जीवन मुक्त और ऐसी चेतना को ही मुक्त <laughs>